sahanau bhavatu sahena दर्शन की बयासीवी कक्षा विधान दर्शन के तृतीय अध्याय का तृतीय पाठ पीछे उपासना का प्रसंग उसमें उपसंहार यानी एक जगह कोई बात नहीं पड़ी गई है तो दूसरी जगह से ले लेना और इसी तरह से दोषों की निवृत्ति के लिए कहा गया तो गुणों की प्राप्ति भी जहां नहीं दिखी है वहां दूसरी तरफ से ले ली जाती है मुक्ति की प्राप्ति ब्रह्म की प्राप्ति ये जो मार्ग है वो मार्ग जहां नहीं पढ़ा गया है वहां भी उसका स्वीकार्य हो जाता है तो इस प्रकार कुछ बातें पिछले पाठ में देखी थी पीछे से किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं आचार्य जी पृष्ठ संख्या एक जी ये 26वें सूत्र के भाष्य की नीचे से दूसरी पंक्ति में इसमें जो उपागम है उसको शेष के रूप में दिखाया है कि उपासना आदि करते समय जो उपास्य के गुणों की प्राप्ति होती है उसको शेषत्व के रूप में कह रहे हैं तो इसका मतलब इससे जो दोषों की हानि होती है वो मुख्य है क्योंकि शेष का मतलब सामान्य रूप से गौण लिया जाता है तो यहाँ पर उसको तो यहाँ मुख्य बताना चाह रहे हैं लेकिन भाष्य में उसके लिए गौण शब्द का प्रयोग हो रहा है तो सामान्य रूप से तो यही अर्थ होता है शेष का मतलब गौण है लेकिन यहाँ जैसा इन्होंने भी भाष्यकार ने लिखा उपासनाया मुख्यो अर्थ उपास्य गुण लाभ उपास्य यानी परमात्मा के गुणों की प्राप्ति होना ये उपासना का मुख्य लक्षण है मुख्य लाभ है और अपने दोषों की निवृत्ति ये गौण है दोषों की निवृत्ति इसलिए है ताकि परमात्मा के उपास्य के गुणों की प्राप्ति हो सके इसलिए ये तो इन्होंने वैसे स्पष्ट कर ही दिया है और सूत्र में जी भी हानो उपायन शब्द शेषत्व उपायन को सीधे सीधे शेष नहीं कह रहे हैं उपायन शब्द को शेष बोल रहे हैं कि निषेध करते चले गए ये हट जाएगा ये हट जाएगा वो करते करते अंत में मुख्य चीज को कह दिया गया है तो मुख्य वो ही जिसको शेष कहा है लेकिन शब्द की दृष्टि से वो शेष दिखाई दे रहा है बाद में कथन कर दिया गया तो जहां पर केवल दोषों को हटाने की बात ही कही गई है गुणों की प्राप्ति का वर्णन नहीं है वहां भी परमात्मा के उपास्य के गुणों को ले लेना चाहिए ये यहाँ पर अंतर्भावित है तो शेष का मतलब वो गौण है ऐसा तो नहीं कह सकते क्योंकि पूरी प्रवृत्ति ये है पीछे भी ये बता बताया क्या आ रहे हैं उपास्य कौन है लक्ष्य कौन है उस सब में ब्रह्म परमात्मा को ही स्वीकार किया गया है इसलिए उसको उस दृष्टि से तो गौण नहीं कहेंगे और जिसके लिए कोई चीज होती है वो मुख्य होता है तो परमात्मा के गुणों की प्राप्ति के लिए दोषों की निवृत्ति हम कर रहे हैं इसलिए दोषों की निवृत्ति की अपेक्षा परमात्मा की प्राप्ति या उसके गुणों की प्राप्ति मुख्य रहेगी जी और दूसरा इसमें 26वें सूत्र में जो दृष्टांत के रूप में जो चार चीजें प्रस्तुत की गई हैं पुरुषाद छंद स्तुति और उपगान तो इन सब में तो जैसे उपसंहार हो रहा है कि सामान्य रूप से कथित वस्तु का विशेष में संकोचन हो रहा है कि जैसे पहले सामान्य रूप से कहा छंदो भी स्तुवत फिर अंत में कहा कि की देवाणी तो फिर वहाँ देव छंदों से ही स्तुति होगी तो उसी तरीके से यहाँ पर अगर हम देखें कि आ, उपा मतलब गुणों की प्राप्ति और दोषों को छोड़ना तो इसमें तो सामान्य विशेष को कैसे देखेंगे हाँ इस तरह से अगर देखेंगे तो ये नहीं घटेगा यहाँ पर जो इन्होने ये चार दिए है उदाहरण शास्त्रीय बिल्कुल वैसा यहाँ पर नहीं घट रहा है केवल इतना सा लेंगे कि वहां जो शेष कथन है यानी दूसरा कथन है उससे हमें स्पष्टता हो जाती है कि वास्तव में क्या होना चाहिए इसी तरह से दोषों की निवृत्ति को सामान्य मान लिया गया और गुणों की प्राप्ति को विशेष उसको साथ में जोड़ करके समझना चाहिए केवल इतना ही अर्थ लेंगे तो पूरी तरह से घटता नहीं है यहाँ पर ठीक है आगे का पाठ देखें आज उनतीसवें सूत्र से चलेगा वेदांत दर्शन के तृतीय अध्याय का तृतीय पाठ कोई उनतीस मिनट तो आगे का पाठ देखते हैं तीसरे अध्याय का तीसरा पाठ तो पिछली कक्षा में तीसवें सूत्र तक हुआ था उसके आगे इकतीसवें सूत्र से प्रारंभ करेंगे पीछे उनतीस और 30 में इन्होंने ये बात रखी थी कि देवयान पथ से मुक्ति को प्राप्त करते तो जहां देवयान पथ का कथन नहीं भी किया गया लेकिन परमात्मा की प्राप्ति का कथन किया वहां देवयान पथ का ग्रहण भी हो ही जाएगा क्योंकि जिसकी हम प्राप्ति करते हैं वो मार्ग से ही होती है और मार्ग तो आवश्यक होता ही है इसलिए देवयान पथ तो सब जगह गृहित हो जाएगा इसी की पुष्टि में कि देवयान पथ का ग्रहण सब जगह होगा उपसंगार हो जाएगा दूसरी जगह भी उसके लिए कुछ पुष्टि में प्रमाण दे रहे हैं तो इकतीसवां सूत्र देखिए अन्य हेतु रत्र देवयाने न पथागमने प्रतिपाद्य एक और हेतु देवयान पथ से गमन करने के विषय में प्रतिपादित किया जा रहा है कि गमन होगा तो देवयान पथ से ही होगा तो सूत्र है अनियम सर्वासाम अविरोध शब्दानुमा अनियम देवयान पथ का नियम नहीं है अनियम है ये किस तरह से कहना चाह रहे हैं एक जगह पे या कुछ जगह पे देव्यान पथ का वर्णन है और कुछ जगह पे देव्यान पथ का वर्णन नहीं है यदि हम ये कहें कि जहां जहां देव्यान पथ का कथन है उसी उसी पद्धति में देव्यान पथ से जाते हैं। और दूसरे संप्रदायों में जहां पर देव्यान पथ का वर्णन नहीं है वहां देव्यान पथ से नहीं जाते ऐसा यदि करेंगे तो यह है नियम क्या नियम बना जहां जहां देवयान पथ का वर्णन है वहीं वहीं उसी उसी विधि से चलने पर देवयान पथ से जाते हैं बाकी जगह नहीं यह नियम बनता है तो कह रहे हैं अनियम हां इसमें नियम नहीं है नियम नहीं है का मतलब क्या हुआ कि सब जगह चाहे देवयान पथ का वर्णन हो चाहे देवयान पथ का वर्णन नहीं हो इन दोनों ही जगह देवयान पथ तो रहेगा इस रूप में अनियम देख रहे हैं। तो अनियम क्यों अनियम मान रहे हैं सर्वासाम अविरोधा क्योंकि सभी में सभी ये जो उपनिषद है इसमें अविरोध है परस्पर विरोध नहीं है इस सिद्धांत मान करके कह रहे हैं विरोध है ही नहीं जब विरोध नहीं है तो देवयान पथ को भी स्वीकार करने में कहा आपत्ति है अनियम सर्वासाम अविरोधा क्यों ऐसा शब्दानुमान अभियान शब्द प्रमाण से यानी श्रुति से साक्षात वचन से और अनुमान से यानी स्मृति से परोक्ष रूप से जो वचन मिलते हैं श्रुति से भिन्न जो शास्त्रों के वचन मिलते हैं उनमें भी इस बात का कथन होता है ये संकेत मिलता है इससे हम स्वीकार कर लेते हैं उन प्रमाणों को ये प्रस्तुत करेंगे भाष्य देखिए देवयान पथा गते है साधु देवयान पथ से जाने में गति का जो गति होती है उसमें अनियम रखना ही साधु है यानी ठीक है न्यायाम नियम किसी किसी उपनिषद में इसका नियम रखना ये उचित नहीं है तस् शोभना उचित होगा नियम न उचित शोभना नियम अच्छा या उचित नहीं कहलाएगा किंतु अविरोध है सर्वासाम, सर्वासाम उपनिषद विद्या जितनी भी उपनिषद विद्या उनमें परस्पर विरोध नहीं होना चाहिए आगे तथा शब्द अनुमानभ्याम श्रुति स्मृतिभ्याम खलु सिद्ध्य शब्द का मतलब ले लिया श्रुति और अनुमान का मतलब ले लिया स्मृति श्रुतिस्तावत तो श्रुति का वचन दे रहे स एना ब्रह्म गमयती एश देवपथो ब्रह्म पथ एन प्रतिपद्यमान इम मानव आवर्तन नवर्त तो स इस तरह अर्थ करते हैं कि स वह मुक्त पुरुष जो जीवन मुक्त हो गया है वह इनको अन्य लोगों को अन्य साधकों को जो उस बढ़ रहे हैं या तो सामान्य व्यक्ति हैं, उससे कम है उनको ब्रह्म गमायती ब्रह्म की ओर ले जाता है ऐशा देव पथ ये देव पथ है ब्रह्म पथ है तो देव पथ कहे चाहे ब्रह्म पथ कहें कई बार पितृयान देवयान हम ये जो अलग अलग बोलते हैं तो लगता है कि देवयान मार्ग तो देवों की तरफ ले जाता है वो ब्रह्म की तरफ नहीं ले जाता है लेकिन वर्णन में स्पष्टी मिलता है देवयान मार्ग मुक्ति की तरफ ले जाने वाला है और उसकी पुष्टि यहाँ पर हमको देव पथ ब्रह्म पथक इस इन शब्दों से भी होती है इसको दोनों को यहाँ पर कहा गया है इतने प्रतिपद माना इस मार्ग से जाते हुए ईश्वर को प्राप्त करते हुए इमम मानवम आवर्तम नावर्तन्ते इस मानव आवर्त में फिर आवृत नहीं होते हैं आवर्त कहते हैं आवृत्ति को आवर्त एक चक्र है क्या चक्र वो कैसा चक्र जन्म मरण का चक्र तो इस मानव चक्र में नहीं आते इस मानव चक्र में नहीं आते ये मानव चक्र कौन सा फिर जन्म मरण का चक्र हुआ अब इससे एक अर्थ तो ये होता है कि इस क्यों कहा इस मानव आवर्त में भाई इस या उस कोई ये कि ये मानव आवर्त है कोई और भी मानव आवर्त है एक प्रतिबद्ध माना इन इम मानव आवर्तम ना आवर्तनते इमम क्यों कहा यहां पर तो एक तो ये अर्थ ले लेते हैं कि किसी में भी एक ये मानव आवर्त मतलब ये जो सृष्टि चल रही है ये वाला मानवावर्त है ये क्रम चल रहा है इससे पहले भी हो चुके इसके आगे भी होंगे तो बोले इसमें लौट करके नहीं आता है वो अगर देव पथ से नहीं गया है वैसे ही सामान्य मृत्यु हुई है तो इसी में फिर आ जाएगा वो दूसरा है कि ये मतलब ऐसे ऐसे मानव आवर्तों में नहीं आता है मतलब इसी सृष्टि में नहीं आगे भी होने वाली सृष्टिया हैं उसमें भी वो नहीं आता है अर्थात कभी भी नहीं आता है ऐसा अर्थ भी इससे लिया जाता है इस तरह के मानव आवर्त में फिर नहीं आता है वो भविष्य के कभी भी नहीं आता है दूसरा इसका अर्थ है कि इस वाले में नहीं आता है इसके बाद में तो आ जाता है बाद में कभी आ जाता है इसमें नहीं आता है वो अनेक मानव आवर्त में के बाद में आता है इसका यह भी मतलब नहीं है कि इसमें नहीं आता है मतलब इससे अगले में आ जाता है तो, तो मुक्ति का काल ही कम हो जाएगा आगे के कभी भी किसी में आ सकता है इस दृष्टि से भी अर्थ इसका किया जाएगा ये छंद उपनिषद का लिखा है तो इसमें चार पंद्रह पांच लिखा है तो चार पंद्रह छह कर लीजिए पांच की जगह छ इसी तरह से इसी मार्ग के लिए और भी कह रहे हैं ये चे में अरण्य श्रद्धा तप इति थे जो ये लोग साधक लोग अरण्य में जंगल में श्रद्धा और तप इसको लेकर के उपासना करते हैं श्रद्धा पूर्वक करते हैं और तप पूर्वक करते हैं उपासना करते हैं परमात्मा की अरण्य का मतलब वैसे जंगल ले लीजिए प्राकृतिक वातावरण ले लीजिए या एकांत स्थान ले लीजिये जहां मनुष्यों की सामाजिक ग्राम्य गतिविधियां नग, नगर की गांव की बसावट की गतिविधियां नहीं चलती हैं ऐसे स्थानों पर ये चे में अरण्य श्रद्धा तपत इति उपासते इसमें प्राय लोग यूं बोलते ही रहते हैं कि भई एकांत में क्यों जाना घर में भी कर सकते हैं सब कुछ घर में भी हमारे एकांत शांत है कर सकते हैं वहां भी अगर पूरी तरह एकांत शांत है लेकिन वो घर में हो नहीं पाते पढ़ाइयों कहते हैं कि भाई घर में भी हो सकता है बाहर ही जाएं, आश्रम में ही जाए जंगल में ही जाए ये कोई अनिवार्य तो नहीं है आवश्यक तो नहीं है कहीं भी हो सकता है मूल बात तो अपनी स्थिति है ठीक है हो सकता है लेकिन वो होता कम है क्योंकि वहाँ आलम्बन अधिक होते हैं वहाँ हमारे पीछे के व्यवहार लेन मिलना जुलना उठना बैठना लौकिकता औपचारिकता वो सारी बनी हुई होती है दशकों की न उसको छोड़ना वो निभाना पड़ता है वहां पर निभाते हैं आते हैं जाते हैं तो फिर उसी तरह की बातें ऊंच नीच होने लगती है कोई प्रशंसा करेगा कोई निंदा करेगा कोई किसी की चुगली करेगा उसने ये कर दिया उसका ऐसा हो गया तो वो चीजें बार बार आ जाती हैं अलग से रहते हैं तो दिक्कत नहीं होती वैसे तो आजकल वो दूरभाष के विज्ञापनों में आता है ना कहीं अकेले में वहां पर भी वो उपस्थित रहता है <laughs> सूचना होती है तो वो हो तो फिर फिर वो कोई एकांत नहीं रहता है वो सूचनाएं अगर हमारे पास सारी आ रही है हम दूरभाष कर रहे हैं तो उस तरह का एकांत नहीं है वो तो संपर्क बन ही जाता है तो ये चे में अरण्य श्रद्धा तप इति उपासते, अर्चिशम अभी संभवंती वो अर्चियों में जाकर के उत्पन्न होते हैं स्थित हो जाते हैं अर्ची मतलब ज्वालाओं में ज्वाला मतलब ज्ञान की ज्वालाओं में प्रकट हो जाते हैं वहां पर जानी जान रहता है एक तो वैसे सामान्य गर्मी होती है और एक सीधा लपटों में हो तो लपटों में तो एकदम पूरा ही आग हो जाता है वो बाकी तो तो इसी तरह ज्ञान की एक तो गर्मी होती है सामान्य जो हमारे को अनुभव में आती रहती है हम पढ़ते हैं सुनते हैं लेकिन जान की लपटे अंदर नहीं हो रही होती उतना तेज गर्म नहीं होता लपट तो एकदम पूरी गर्म होती है आसपास में ज्ञान का प्रकाश जा रहा है थोड़ी गर्मी जा रही है एक उतना है बस के वल्लाह बोले वो तो स्वयं ही अग्निमय हो जाता है ज्ञानमय हो जाता है पूरा जान ही जान हो जाता है ऐसी स्थिति में अर्चम अभिसंभवंती स एनान ब्रह्म गमयती एशा देवयान पंथा वो इनको ब्रह्म की तरफ ले जाता है ये रास्ता और इसको क्या कहते हैं ऐसा देवयान पंथा नाम दे दिया ये देवयान मार्ग है आगे और प्रमाण दे रहे हैं बिरेधारण्य का ये चामी अरण्य श्रद्धा सत्यम उपास जो, जो अरण्य में श्रद्धा और सत्य की उपासना करते हैं ते अर्चिभि अभी संभवन वो अर्चियों के द्वारा उत्पन्न हो जाते हैं वहां पर उनके द्वारा आगे बढ़ जाते हैं अब देखिए पीछे वाले में एक तप की जगह यहाँ पर सत्य शब्द आया है श्रद्धा वहां पर भी है पीछे क्या था छो के वाले में चे में अरण्य श्रद्धा तप उपासते और यहाँ पर है ये चामी अरण्य श्रद्धा सत्यम उपास अभिसंभवंती वहां ते अर्चिषम अभिसंभवंती तो तप की जगह पे यहां सत्य शब्द का प्रयोग किया और तप सब तरह के होते हैं तो सत्य भी एक बहुत बड़ा तप है तप मतलब वहां पर सत्य ही है और तपता भी क्यों है व्यक्ति क्यों तपे तप कर रहा है तो तप क्यों करे वो सत्य के लिए ही तप करता है तो वो जिनको ब्रह्म लोकों की तरफ ले चला जाता है ले जाता है तेशु तेषु ब्रह्मलोकेशु परावतो वसंती उन ब्रह्म लोकों में वे परापरावत दूर से दूर दूर वाले से भी दूर वहां पर रहते हैं परापरावत परे वालों से भी परे ऊंचे से ऊंचे स्थिति में वो रहते हैं देश आमना पुनरावृत्ति उनकी फिर से आवृत्ति नहीं, नहीं, नहीं होती है इसके फिर उसी तरह अर्थ लेते हैं लोग बात कुछ की, की कभी भी नहीं होती है मुक्ति होने के बाद में और एक है कि निश्चित काल में पुनः आवृत्ति नहीं होती है समय के बाद तो होनी ही है आगे उपनिषद में कहा अथोत्तरेण तपसा ब्रह्मचर्य श्रद्धा विद्या आत्मान अन्विष्य आदित्यम अभिजाते उत्तरेण दूसरे मार्ग से तो तप के द्वारा ब्रह्मचर्य के द्वारा श्रद्धा और विद्या के द्वारा आत्मा को खोज करके ये शब्द योगदर्शन में भी आए हैं योगदर्शन में जो योगदर्शन में दीर्घ काल नैरंतर सत्कारा सेवितो दृढ़ इसमें सत्कार का मतलब क्या है किसे कहें कि सत्कार पूर्वक सेवित है तो वहां पर यही बातें हैं श्रद्धया या, या पर तपसा ब्रह्मचर्य श्रद्धा विद्या ये चार चीजें वहां पर भी वो की हुई हैं। ये है सत्कार पूर्वक एक सत्कार पूर्वक हम वो कहते हैं कि बहुत आदर से कर रहा है आदर से बहुत भाव बना करके बहुत श्रद्धा रखता है उसी को सत्कार कह देते हैं लोग के अंदर लेकिन ये मात्र भावना रख करके उसको पर पूरा विश्वास करके चले इतना ही नहीं है इसके साथ साथ तप भी है श्रद्धा भी है तप श्रद्धा तो कह रहे तप भी है ब्रह्मचर्य भी है और विद्या भी है ये तीन चीजें और साथ में है तब वो सत्कार पूर्वक कहलाता है तो इनके माध्यम से आत्मा अन्वेष्य आत्मा को खोज करके ये आत्मा मतलब परमात्मा है परमात्मा को खोज करके आदित्यम अभी उस आदित्य को प्राप्त कर लेते हैं उस परमात्मा ब्रह्मलोक को प्राप्त कर लेते हैं आदित्य मतलब ब्रह्मलोक लोक एक तय प्राण आयतनम एतद अमृतम अभयम एक तस्मात् न पुनरावर्तनते तो ये प्राणों का आयतन है जीवों का आयतन है आधार है मुख्य ये अमृत है यहाँ पर मृत्यु नहीं आती एत अभयम ये भय से रहित है पूर्ण भय से मुक्ति है बाकी सब जगह कुछ न कुछ भय रहेगा एत पारायणम ये ही सबसे अंतिम लक्ष्य है और यहां से वापस लौट करके नहीं आता ये प्रश्नोपनिषद का मनुष्य जीवन में या अन्य जीवन में भी कोई स्थिति ऐसी हो सकती है जहां कोई भी भय नहीं हो कोई भी भय नहीं हो किसी भी तरह का भय नहीं हो बीच बीच में तो हमें ऐसा लगेगा कि कोई भय नहीं है क्योंकि हम उन भयों को उभार के नहीं देख अभी देख नहीं रहे होते जैसे अभी हम बैठे हैं तो कोई भय नहीं है कोई भय नहीं है कोई शेर का भय नहीं है किसी आतंकवादी का भय नहीं है कुछ और को पीट दे करते कोई हमारा सामान चुरा ले कोई भय नहीं है इस रूप में हम निर्भय रहते हैं और घर परिवार में भी रहते हुए गांव में भी रहते हुए लगता है कि कोई भय नहीं है लेकिन जब अगर विचार करें तो भय की बात आई जाती है कुछ न कुछ कि अचानक कोई आ जाए कोई हमारे को रोग लग जाए कोई घाटा हो जाए बहुत सारी चीज़ें भय तो जीवन मृत्यु का भय है ये सब कुछ न कुछ भय लगे रहते हैं एक हर समय नहीं लेकिन कभी ना कभी हमारे को आते ही रहते हैं लेकिन वहां कोई भी भय नहीं होता किसी तरह के भय की संभावना ही नहीं है वहां भय हमें किस चीज का होता है भय हमें हानि का होता है जहां हानि होती है वहां पर भय होता है और जहां लाभ होता है वहां पर कोई भय नहीं होता है अब किसी को अचानक पकड़ा दिया कि ये लो एक करोड़ रुपया चले जाओ अपने घर होगा या नहीं उसको यदि भी प्राप्ति हुई है लेकिन उसको भय लगेगा अब उसको लेके अपनी यात्रा कर रहा है वो यदि वो बहुत भय लगेगा तो प्राप्ति में भी भय हो गया ना मैं पहले क्या बोल रहा था हानि में भय होता है प्राप्ति में भय तो थोड़ा होता है प्राप्त हमारे को हो रहा है तो उसमें भय तोड़ने लगता है तो वास्तव में यहां भी हानि में ही तो भय है प्राप्त तो हो चुका अब उसको प्राप्ति का भय नहीं है वो प्राप्ति होने पर भय आ गया है लेकिन वो प्राप्ति का भय नहीं है भय तो हानि का ही है अब कोई उसको इस ढंग से देख लेते हैं कि नहीं ये प्राप्त हुआ था तभी तो मेरे को भय हुआ उससे पहले तो मेरे को भय ही नहीं था तो भय का कारण क्या है यह प्राप्ति है वह का कारण प्राप्ति देखेगा वो छीनने को नहीं देखेगा इसी तरह लौकिक जगत में भी बहुत सारी चीजें कि जो भी चीज हमें प्राप्त हुई अच्छी अच्छी चीजें भी प्राप्त होती हैं उसको भी व्यक्ति कहता है कि नहीं नहीं होनी चाहिए क्योंकि धनवान लोग अधिक डरे हुए रहते हैं वे छीन जाएगा इससे तो हम गरीबी अच्छे है कि हमारे पास कोई डरी नहीं है कोई छीन ले हमारे को एक गलत दृष्टिकोण है गलत जगह सोच लेते हैं उसको तो मुक्ति में किसी प्रकार का भय नहीं है कुछ छिन्नने की बात ही नहीं है वहां पर प्राप्त ही प्राप्त है कुछ छिन्हना इसलिए अभय है वहां पर आगे तपस्त्य ये ही उपवसंती अरण्ये शांता विद्वान्सो भक्षचरिया चरंत वही है तप और श्रद्धा का ये पालन करते हैं उसमें जीते हैं अरण्य में शांत होकर के विद्वान लोग और भिक्षाचर्या को चरते हैं जो मांगते हैं मिलता है खा लेते हैं भविष्य में क्या होगा उसकी सोचते नहीं है ये विरज हुए दोषों से रजोगुण से रहित हुए सूर्य द्वार के द्वारा वहां पहुंच जाते हैं सूर्य द्वार वो है जिसके माध्यम से मुक्ति में जाते हैं और तो सूर्य द्वार का मतलब ये सूर्य द्वार नहीं है ये सूर्य जो दिखाई देता है और तो सूर्य द्वार मतलब ज्ञान और प्रकाश का मार्ग जिससे हम वहां निकल करके जाते हैं क्योंकि तो ज्ञान और प्रकाश की उच्च स्थिति को वही प्राप्त कर सकता है जो इतना राग से रहित हो गया हो नहीं तो ज्ञान उतना उतना कम रहेगा ही उस ऊंचाई तक पहुंच ही नहीं पाता है, बिल्कुल निर्मल नहीं हो पाता है कमी रहती ही है तो सूर्य द्वारा प्रयांति प्रयांती यहा सब पुरुषो ही अव्यय आत्मा जहां पर कि वो अमृत वह पुरुष है वो परमात्मा और अव्य आत्मा नष्ट न होने वाला सदा एक परमात्मा रहता है मंडूकोपनिषद का तो ये वचन ये सब श्रुति के मानते हैं उपनिषदों के वचनों को ये श्रुति का वचन ब्राह्मण के वचन है तो मूल वेद और ब्राह्मण ग्रंथ इनको श्रुति मान करके बात करते हैं ये शब्द प्रमाण हुए और स्मृति रपी स्मृति में भी कहा गीता का एक श्लोक दिया शुक्ल कृष्ण गति हेते जगत शाश्वत मते एकया त्यनावृत्तिम अन्या आवर्तते पुनः तो शुक्ल गति हेते जगत की ये दो प्रकार की गतियां शुक्ल और कृष्ण शाश्वते मते शाश्वत हैं ऐसी मानी जाती हैं हमेशा रहती हैं शुक्ल और कृष्ण अब शुक्ल और कृष्ण वैसे तो दे.. शब्द सुनते ही हमारे मन में ये आता है कि शुक्ल का मतलब है पुण्य और कृष्ण का मतलब है पाप एक शुभ कर्मों की गति है एक पाप कर्मों की गति है और शुक्ल कर्म सकाम भी होते हैं निष्काम भी होते हैं तो यहां जो तात्पर्य जिस प्रसंग दिया जा रहा है जिसमें इन्होंने आगे लिखा एकाया अनावृत्तिम, एक के द्वारा ऐसी जगह जाता है जहां से फिर जन्म नहीं होता है जन्म मरण के चक्र से छूट जाता है ये जो गति है अन्य आवर्तते पुनः दूस, दूसरी जो गति है उससे वापस लौट के आता है तो यहां जो शुक्ल और कृष्ण है ये देवयान पित्वयान मार्ग की तरफ संकेत करते हैं अथवा कर्मो की दृष्टि से देखा जाए तो शुक्ल का मतलब है निष्काम कर्म और कृष्ण का मतलब है सकाम कर्म वो पुण्य भी आ गए और पाप भी आ गए क्योंकि अनावृत्ति की बात अन्य जगहों से हमें स्पष्ट है कि वो निष्काम कर्मों में ही होती है सकाम कर्मों में नहीं होती और आवृत्ति की बात सकाम कर्मों में ही होती है वो तो केवल पाप कर्मों में ही नहीं पुण्य कर्मों में भी आवृत्ति होती है सकाम यदि हो तो इसलिए उस तरह इस परिणाम को देखते हुए हम यहां पर अर्थ का ग्रहण करेंगे कि यहां पर शुक्ल और कृष्ण शब्द क्यों कहे गए हैं सामान्यतः है शुक्ल कृष्ण देखते ही पुण्य और पाप ले लेंगे ये करेंगे तो असंगति हो जाएगी फिर कहेंगे कि यहाँ तो कुछ और लिखा है वहां और जगह और लिखा है तो ये गीता का हुआ तो अत्र गति इत्य ये जो श्लोक था इसमें गति शब्द से देवयान पित्रयान मार्गो लक्षित इन दो मार्गों को लक्षित किया गया ब्रह्म जी यही मानते हैं और ये दो मार्ग हैं इसकी इसकी, इसकी पुष्टि हमें साक्षात वेद से भी होती है यथा वेदे ऋग्वेद के मंत्र की एक पंक्ति दे रहे वे श्रुति अष्ट नवम पितृणाम अहम देवानाम उतर हमने दो मार्ग सुने हैं ये श्री को ठीक कर लीजिए हमने दो पार दो प्रकार के मार्ग सुने हैं मैंने सुने हैं पितृनाम एक तो पितरों का और एक देवान होता और दूसरा देवों का तो पितरों का वही मार्ग है जो सम संसार में रहते हुए और अपने परिवारों का पालन पोषण करते हुए संसार के सुखों को लेते हुए अपने जीवन का यापन करते हैं, वो पितृयान मार्ग है इसमें भी बहुत उपकार करता है व्यक्ति और दूसरा देवयान मार्ग है जो कि वैराग्य का मार्ग है इसको छोड़ के उधर जाता है और ये परस्पर आपस में विरोधी नहीं है वैसे पितृयान मार्ग और देवयान मार्ग एकदम देवयान मार्ग पे तो व्यक्ति पहुंच नहीं पाता है वो पितृयान मार्ग में चलता है ये पितृयान मार्ग में भी जो अधर्म का मार्ग है वो तो गलत है ही लेकिन धर्म पूर्वक जब इस मार्ग पे चलते हैं चलते चलते अनुभव लेकर के फिर वो देवयान मार्ग पे जाते हैं देवयान मार्ग पे जाने वाले जितने भी होंगे वो कभी ना कभी पितृयान मार्ग में भी चले और उस पे चलते चलते ही उन्हें ये समझ में आया है कि इधर मेरे को जाना चाहिए अब इस रास्ते को छोड़ना चाहिए तो साक्षात वेद भी पितृनाम और देवानाम इन दो तरह के लोगों के मार्ग को बताता है इसलिए सूत्र में जो कहा गया कि अनियम सर्वासाम अविरोध है सबका इनमें अविरोध है इसलिए यहां पर अनियम नहीं कर सकते अनियम है अनियम है नियम नहीं कर सकते कि कहीं देवयान होगा और कहीं देवयान नहीं होगा जितने भी मुक्ति में जाएंगे सब देवयान मार्ग से ही जाएंगे कैसे भी हो ठीक है अब इसमें पीछे जो हम देख रहे थे कि ये जो वर्णन इन्होंने दिए थे जिसमें इन्होंने इन वचनों का तेषाम पुनरावृत्ति ही तस्मात् पुनरावर्तते इत्यादि जो वचन आए हैं कि वहां से लौट करके नहीं आता है लौट के नहीं आता है तो इन वचनों को देख देख करके बहुत लोगों का यही सिद्धांत बना हुआ है कि मुक्ति से लौट करके नहीं आते एक बार मुक्ति हो गई तो बस हो गई फिर लौट करके नहीं आएंगे तो अब इसके बारे में अगला सूत्र बताया जा कर? मुक्ति में कब तक लौटते कब तक रहते हैं कब तक मुक्ति में रहते हैं तो बत्तीसवां सूत्र है यावत अधिकारम अवस्थिति अधिकारिकाणाम जब तक अधिकार है तब तक अवस्थिति रहती है यावत अधिकारम अवस्थिति जब तक अधिकार है तब तक अवस्थिति रहती है इसका क्या मतलब हुआ कि इस अधिकार की सीमा है अधिकार किस बात का मुक्ति में रहने का मुक्ति में रहने का एक अधिकार भी हो गया ना उसने कर्तव्य पालन किया उससे उसको एक अधिकार मिल गया तो कब तक रहेगा यावद अधिकारम यावद अधिकारम अवस्थिति ही किन होगी ये अवस्थिति अधिकारी अधिकारिकंद जो अधिकारीक है अधिकारी है उन्हीं के लिए ये होगा सबके लिए नहीं होगा सब तो वहां जा ही नहीं सकते जैसे रेलवे स्टेशन पर जाते हैं तो प्लेटफॉर्म टिकट लेते हैं उससे कब तक रह सकते हैं हम दो घंटे का है दो घंटे का नहीं है मैं बस कब तक रह सकते हैं यावत अधिकार जब तक अधिकार है उसके आगे नहीं रह सकते इसी तरह और भी बहुत सी जगह जाते हैं जहां पर होते हैं इतने घंटे के लिए आप इस मेले में हैं रह सकते हैं इत्यादि उससे ज्यादा नहीं होटल में गए और कहीं गए सब जगह काल की सीमा होती है अनंत नहीं होता है तो ऐसा ही मुक्ति के लिए भी है यावत अधिकारम अवस्थिति जब तक अधिकार है तभी तक रहता है से देखें आधिकारिकाणाम अवस्थिति यावत अधिकारम तो आधिकारिक कौन है तो कहा ब्रह्मोपासना मोक्षा अधिकार नाम ब्रह्म की उपासना के द्वारा मोक्ष के अधिकार में जो चले गए हैं उपासना के द्वारा जो मोक्ष के अधिकार में चले गए हैं परमात्मा की उपासना करते हुए अब इसमें यह प्रती होगी कि जैसे उपासना से ही मुक्ति की प्राप्ति होती है इन वाक्यों से वो अधिकारी कौन है वो तो जो निष्काम कर्मी हो गया और जिसके सकाम कर्म समाप्त हो गए संस्कार क्षीण हो गए हैं ऐसा व्यक्ति जा सकता है उपासना भी उसमें महत्वपूर्ण उपाय है लेकिन ज्ञान वहां पर सबसे मुख्य है जैसा कि अन्य जगह से हमें स्पष्ट है तो ब्रह्मोपासना के द्वारा मोक्ष के अधिकार में संभूतान अवस्थिति उत्पन्न की अवस्थिति उसको कह रहे हैं आगे स्वरूप स्थिति अपने स्वरूप में स्थिति मोक्षे मोक्ष में मतलब आनंद भोगे मोक्ष के आनंद को भोगने में यावत अधिकारम यावत योग्यत्म योग्यता अनुसारो भगवती जब तक उनका अधिकार है मतलब जब तक उनकी योग्यता है और योग्यता के अनुसार ही वो होता है अब ये योग्यता क्या है वो एक देखने की बात है जो अनंत मुक्ति मानते हैं कभी लौट के ही नहीं आते उनको जब बोलते हैं कि भाई लौट के आता है तो वो कभी लौट के क्यों आ जाता है लौटके आने का क्या कारण है जब उसके संस्कार सारे क्षीण हो गए दग्ध बीज हो गए वो शुद्ध पवित्र हो गया लौट के क्यों आता है वो जिसमें प्रश्न उठता है परमात्मा भेजता क्यों है उनको वापस क्यों भेजता है वहीं रख लेता है अथवा मुक्ति का काल इतना ही क्यों है छत्तीस हजार बार सृष्टि बने बिगड़े ये जो काल बताया जाता है वो इतना ही काल क्यों है नील दस खरब चालीस खरब इतना ही काल क्यों है इससे कम और ज्यादा क्यों नहीं है ये प्रश्न आते रहते तो उसमें फिर एक उत्तर दिया जाता है कि भई इससे अधिक की आत्मा की योग्यता ही नहीं है एक अलग ढंग से योग्यता का कथन किया जाता है कि आत्मा इससे अधिक नहीं भोग सकता तो वापस आएगा अब पर उसमें होता है कि भाई इतना भोगा उसने उसके आगे वो और भी कुछ वर्ष नहीं रह सकता है क्या? ऐसी क्या बात है कि उसी समय उसका समाप्त हो गया उससे पहले आ जाए तो उससे ऐसी कोई सीमा निर्धारित है क्या तो उस तरह की योग्यता तो नहीं लगती कि आत्मा इससे अधिक भोग ही नहीं सकता है ये योग्यता की तो कमी लगती है। इसमें क्या है जैसे पहले भोग रहता है वैसे आगे भी भोगता रहेगा शरीर की तरह तो है नहीं कि इंद्रियों के माध्यम से हम ज्यादा भोग नहीं सकते तो आत्मा है उसमें क्या बात है और परमात्मा का आनंद वो ले रहा है तो उसमें कोई न्यूनता तो होनी नहीं है वो तो चलता रहता है तो वो ना होकर के इन्होंने दूसरे ढंग से यहां पर उस योग्यता को लिखा है पर इसको हम अधिकार की दृष्टि से कहेंगे कि यावद अधिकारम अवस्थित वो अधिकार देता कौन है अधिकार परमात्मा ने दिया है हमारे को परमात्मा ही अधिकार देता है कि भाई ये इतने समय रुक सकता है इसको इतने समय रुकना चाहिए अब उसने क्यों इतना निर्धारित किया उसका ज्ञान है उसने उचित ढंग से निर्धारित किया है उसमें कोई अलग से हमारा हेतु नहीं हो सकता परमात्मा के द्वारा निर्धारित है कभी ना कहीं तो निर्धारित करेगा ही वो और कहीं भी निर्धारित करो फिर पूछेंगे कि इतना ही क्यों किया इस प्रश्न की समाप्ति है क्या कम करो अधिक करो इस प्रश्न की कभी समाप्ति होगी क्या हर जगह प्रश्न उठेगा कि इतना ही क्यों अशोक वाटी न्याय लगेगा ठीक है सीता को कहा रखा था अशोक वाटिका में रखा था मतलब अशोक नाम के पेड़ होते हैं, आयुर्वेद की औषधि भी बनती है अशोकारिष्ट अशोक नाम के पेड़ है तो भाई वहां रखा था भले अशोक वाटिका में क्यों रखा था भले ही कोई कारणों हो भले आम्रवाटिका में रखते तो पूछते आम्रवाटिका में क्यों रखा था और कहीं रखते तो ये तो प्रश्न कहीं भी उठा सकते हो आप वहीं क्यों रखा था तो मुक्ति का काल इतना ही क्यों है उसके लिए तो कोई उत्तर आने की बात है परमात्मा ने यथा योग्य जैसा उचित समझा जैसा हमेशा वो करता रहे वैसा ही करेगा उतना निर्धारित कर रखा है बस उतना ही ठीक है तो जब तक अधिकार है तब तक अवस्थिति है अब ये अधिकार क्या है इन्होंने एक अलग ढंग से व्याख्या किया वो विवेचनीय है तीसरी पंक्ति के अंत में देखिये यसे यावत तावान मोक्षे तस्य तसे आनंदोपत्ते जिसका जितना ज्ञान होता है उतने समय तक वो मुक्ति में उस आनंद को भोगता है जितना ज्ञान होता है उतना ही वो आनंद भोगता है मुक्ति में एक और दूसरी बात साथ में जुड़ जाती है कि मुक्ति में आनंद समान नहीं रहता है मुक्ति में आनंद अधिक है आनंद अधिक है इसका मतलब है ज्ञान अधिक है उसका ज्ञान अधिक है तो आनंद भी अधिक होगा जितनी मुक्त आत्माएं है, हैं उनका ज्ञान भिन्न भिन भिन्न है और भिन्न भिन्न होने से उनका आनंद भी भिन्न भिन्न है ऐसा कई जने कहते हैं क्योंकि फिर वो युक्ति लगाते हैं वहां पर एक तो आत्मा अभी नया मुक्ति में गया है एक दो साल ही हुए है <laughs> एक दो सृष्टि ही हुई है और कुछ इतने समय से रह रहा है तो उनमें कुछ तो अंतर होगा वो क्या अंतर हो सकता है कोई उसका अनुभव ज्यादा हो गया जो पहले से मुक्ति में रह रहा है उसका अनुभव ज्यादा हो गया किसी भी विद्यालय में संस्था में रहते हैं भाई ये एक साल से है ये दस साल से है ये एक महीने से तो अंतर होता है सब में अनुभव का अंतर होता है तो ज्ञान का अंतर हो जाता है तो मुक्ति में जो आत्माए हैं उसमें भेद तो रहेगा रहना चाहिए या नहीं प्रथम दृष्टिया क्या समझ में आता है काल का भेद है तो ज्ञान का भेद तो होना चाहिए तो अच्छा ज्ञान का भेद हुआ तो उससे कुछ अंतर भी पड़ना चाहिए तो क्या अंतर पड़ेगा तो बोले ज्ञान का अंतर पड़ेगा आनंद का अंतर पड़ेगा तो वहां पर उतना उतना उसको ज्ञान अधिक है तो आनंद भी अधिक होगा और ये युक्ति भी ठीक है न्याय संगत है कि ज्ञान अधिक तो आनंद भी अधिक तो प्राय करके ये एक दृष्टि अपने यहां बनी हुई है जो मुक्ति के संबंध में करते हैं, तो उसका एक बीज ये भी है यहां से गया हुआ है ये, इस, इस भाष्य के और और के अनुसार और औरों भी मानते होंगे लेकिन इससे भी पढ़ने वालों में जाता है इन्होंने क्या लिखा क्योंकि वो अधिकार को इनको खोलना था तो इन्होंने अधिकार को कैसे खोला यसे यावत ज्ञानम तावान मोक्ष तस् आनंदो भोगा संपत्ति जितना ज्ञान है उतना ही उसको आनंद वहां मिलता है यथाच उक्तम दयानंदे नर्सिणा सत्यात्प्रकाशे जैसा कि महर्षि दयानंद ने सत्यात्प्रकाश में भी कहा है अब अपनी बात की पुष्टि के लिए महर्षि का वचन दे दिया सत्यात्प्रकाश का तो पुष्टि हो गई और सत्यात्प्रकाश प्रकाश में कहा का है तो नीचे टिप्पणी दी है देखिए मुक्ति में बिंदु बिंदु बिंदु जितना ज्ञान अधिक होता है उसको उतना ही आनंद होता है सत्यात प्रकाश नम ठीक है तो एकदम स्पष्ट वचन आ गया कि जितना ज्ञान अधिक होता है उसको उतना ही आनंद होता है हमें तो मान लेना चाहिए अधिक अधिक अधिक जितना पुराना मुक्ति में व्यक्ति रहेगा आत्मा उतना ही उसको अधिक आनंद होगा ये वचन से सिद्ध हो रहा है इसकी विवेचना आगे देखेंगे तो इसको पुष्ट करके कहते हैं सत्यम ही ए और ये बात ठीक भी है बोले युक्ति कह दे रहे यथाही न ब्रह्म ज्ञान सीमा ब्रह्म ज्ञान की कोई सीमा है क्या परमात्मा को जानने की कोई सीमा है क्या वो तो अनंत है तो जो मुक्तात्माएं भी ब्रह्म को जानती रहती हैं एक तो मुक्ति से पहले जान लेती हैं ईश्वर का साक्षात्कार हो गया उस समय भी जान लेती हैं और फिर कहेंगे मुक्ति में गए तो वहां कुछ और विशेष होना चाहिए तो परमात्मा को और जान लिया और जितना पुराना होता गया उतना परमात्मा को और जानता गया लेकिन परमात्मा तो अनंत है समाप्ति तो होनी नहीं उसके ज्ञान की तो वो तो मुक्ति में और और जानता ही जाएगा जानता ही जाएगा उस दृष्टि से ये लिख रहे हैं कि सत्यम ही तथा यथा ही न ब्रह्म ज्ञान सीमा ब्रह्म के ज्ञान की सीमा नहीं होती तथय न भवे तत्संग मोक्षानंद भोग उसी प्रकार मुक्ति में मोक्ष के आनंद के भोग की सीमा भी नहीं होनी चाहिए इसका इनका ये तात्पर्य नहीं है कि वहां पर काल की दृष्टि से सीमा नहीं होनी चाहिए अनंत काल तक भोगता रहे भोगता रहे वो तात्पर्य नहीं है इनका पंक्ति से कोई निकाल सकता है लेकिन इनका सिद्धांत ऐसा नहीं है अन्य जगह से स्पष्ट है इनका कहना है कि आनंद की अधिकता की कोई सीमा नहीं हो सकती मुक्ति के काल में जो आनंद की मात्रा की अधिकता है उसकी कोई सीमा नहीं हो सकती क्योंकि जान की भी सीमा नहीं है क्योंकि ज्ञान के अनुसार ही आनंद आ रहा है तो आनंद की कोई सीमा नहीं है वो बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा अधिक अधिक आनंद अधिक अधिक आनंद होता चला जाएगा तो यहां तक तो इन्होंने अपना भाष्य पूरा कर दिया आगे शंकर भाष्य का कहना है अत्र शंकर शांकर प्रचलिता का अवलंब्य मोक्षाधिकारी मोक्ष प्राप्त प्रतिबंधा कल्पिता सचनायुक्त है तो शंकर भाष्य में कुछ कथाओं को असत्य कथाओं को लेते हुए मोक्ष के अधिकारियों का मोक्ष की प्राप्ति में प्रतिबंध कल्पित किया गया यावद अधिकारम अवस्थित कि मोक्ष की प्राप्ति में सबका अधिकार नहीं होता है कुछ का अधिकार होता है कुछ का नहीं होता है जिनका अधिकार नहीं है वो नहीं प्राप्त कर सकते जित का अधिकार है वो ही जा सकते है। हैं इत्यादि कुछ बातें वहां लिखी गई हैं। तो उसके ऊपर ये कह रहे हैं टिप्पणी कर रहे हैं कि मुक्ते है अपनरावृत्ति मनमानो भी मुक्ति से अपनरावृत्ति को मानने वाला भी कि मुक्ति में गए हैं तो वहां से लौट के नहीं आते वो लोग ये मानते हैं अद्वैत वाले और भी मानते हैं कि मुक्ति में गए तो वहां से लौट करके नहीं आते हैं। तो मुक्ते है अपनरावृत्ति मन भी कथम मोक्षाय आए तद अधिकारी नाम विषय प्रतिबंध मान्य तो मोक्ष के लिए और उसके अधिकारों के विषय में वो प्रतिबंध कैसे मान लिया उन्होंने कि मुक्ति में गए और वहां से लौट के आ गए बीच में प्रतिबंध या जाने में प्रतिबंध जब मुक्ति प्राप्ति के वो योग्य हो गया है तो प्राप्त करेगा ही सभी प्राप्त करेंगे उसमें कोई प्रतिबंध की बात क्या है तदेत तत्श्रुति विरुद्धम अपनी ये श्रुति के विपरीत भी है उन्होंने कुछ इस तरह से वर्णन किया है कि कुछ अधिकारी बन जाते हैं वो तो मुक्ति में चले जाते हैं लेकिन दूसरे नहीं जाते अधिकारी मतलब इस तरह कि व्यवहार साधना तो सब कर रहे हैं लेकिन फिर भी सब नहीं जा सकते कुछ को अधिकार होता है वही जाते हैं सब नहीं जा सकते तो ये कह रहे हैं कि नहीं अधिकार तो सबका बन जाएगा अगर ये योग्यता प्राप्त हो गई है तो कौन सी विद्यते हृदय ग्रंथे चित्तंत सर्वसंचया चाष्य कर्माणी तस्मिन दृष्टे तो इन्होंने केवल प्रारंभ और अंत का अंश लिया तस्मिन परावरे दृष्टे उस परमात्मा के और, और सर्वव्यापक परमात्मा के देख लेने पर यानी जान लेने पर भिद्यते हृदय ग्रंथि हृदय की गांठ खुल जाती है हृदय की गांठ खुल जाती है टूट जाती है भिद्यते हृदय ग्रंथि तस्मिन दृष्टे परावर कह रहे हैं ब्रह्म साक्षात्कार सती बंधनात्मुक्तिर न तथा प्रतिबंधे नवितव्यम तो ब्रह्म के साक्षात्कार के होने पर बंधन से मुक्ति न तथा प्रतिबंधे न भवितव्यम इस प्रतिबंध से नहीं होनी चाहिए यानी ब्रह्म का साक्षात्कार तो हो गया लेकिन उसके बाद जो बंधनों से मुक्ति है वो प्रतिबंध के साथ नहीं होनी चाहिए कि ब्रह्म का साक्षात्कार होने पर इन ये तो बंधन से छूट जाएंगे और ये बंधन से नहीं छूटेंगे ऐसा प्रतिबंध नहीं होना चाहिए कि ये ही छूटेंगे ये नहीं छूटेंगे ये नहीं छूटेंगे ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए ब्रह्मिजी का तात्पर्य है कि परमात्मा का साक्षात्कार जिसने भी कर लिया है वो तो छूट ही जाएगा संसार से और मुक्ति में तो चला ही जाएगा तो इस दृष्टि से प्रतिबंध नहीं यहाँ पर करना चाहिए तो सूत्रकार का मतलब हम फिर से देख लेते हैं यावद अधिकारम अवस्थिति जब तक अधिकार है तब तक वहां पर अवस्थिति रहती है अधिकारी कारण योग्य है वो कोई भी मनुष्य हो सकता है कोई भी आत्मा हो सकता है वो जब योग्य बन गया है तो मुक्ति में जा सकता है और मुक्ति में तभी तक रहेगा जब तक उसका अधिकार है अधिकार समाप्त हुआ वापस लौट करके आ जाएगा तो ये जो इन्होंने ने प्रकाश का वचन दिया है नीचे समुलास नौ का, उसको एक बार देखते हैं, क्योंकि वहां का वर्णन ही कुछ इस तरह का है और इन्होंने ब्रह्मणी जी ने भी लिख दिया बस इसी के अनुसार करते रहते हैं बताते भी रहते हैं लेकिन इसमें दिक्कत क्या है कि कुछ जगह स्पष्ट लिखा हुआ है कि मुक्ति में सब समान होते हैं मैसी के भी वचन मिल जाते हैं कि मुक्ति में सब आत्माएं समान होती है उसमें कम ज्यादा ऊंच नीच भेद नहीं होता जैसे संसार में है तो होता है भेद ऐसा मुक्ति में नहीं होता सब समान होते तो कई जन है तो इस ज्ञान के भेद के आधार पर यह भी कहने लग जाते हैं तो ये तो क्योंकि उन्होंने मान लिया है कि मुक्ति में जितना ज्ञान अधिक होगा उतना आनंद अधिक होगा तो बोले मुक्ति में जाने से पहले मैं अधिक से अधिक ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूं मुक्ति में जाने से पहले अधिक से अधिक ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूं अभी मैंने इंजीनियरिंग नहीं पढ़ी है तो वो भी जान के जाऊं अभी मैंने गाड़िया चलाना नहीं सीखा है तो वो भी सीख करके जाऊं क्योंकि ज्ञान अधिक होगा तो मुक्ति में आनंद अधिक मिलेगा कपड़े सीलने नहीं आते हैं तो वो भी सीख करके जाऊ और भी जितने भी दुनिया के काम है क्योंकि इस ज्ञान का अंतर वहां पड़ेगा एक वैज्ञानिक है एक खूब विद्वान है एक सामान्य व्यक्ति है एक न न जाने कितने विषयों में एम कर रखी है कई पी कई कई, कई, कई पीएचडियां कर रखी हैं। वो जब मुक्ति में जाएगा तो उसको आनंद अधिक होगा ना क्योंकि जान अधिक तो आनंद अधिक तो कई जने फिर इसका वो उपदेश के बीच का प्ररोह जो विकृत हो जाता है ना वो उस तरह का उदाहरण है ये चित्त में उपदेश के बीच का प्ररोह या तो होता नहीं है या तो गलत ढंग से हो जाता है अब उनसे पूछो कि अच्छा आप यहां आपको ज्ञान प्राप्त करने में पीएचडी करने में किसी विषय में कितना समय लगता है कहीं तो कहीं तो एक ही विषय में जिंदगी लग जाती है आप मुक्ति में जाओगे तो पहले मुक्ति में चले जाओ वहां जो ये वहां भी तो ज्ञान प्राप्त होता है मुक्ति में अगर आपका सिद्धांत यही है कि मुक्ति में ज्ञान प्राप्त होता है और ज्ञान ज्ञान तो प्राप्त होता ही है लेकिन ज्ञान के बढ़ने से आनंद भी बढ़ता है तो यहां क्यों ज्ञान प्राप्त कर रहे हो वहीं जाके कर लो ना यहाँ प्राप्त करोगे सीमित साधनों में इतनी इतना कष्ट होगा शरीर में रखे रहे रहोगे बंधन में रहोगे और फिर कुछ थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त करोगे उससे तो सीधे वहीं चले जाओ ना वहीं ज्ञान मिल जाएगा जितना मिलना है वहां तो थोड़े से समय में प्राप्त कर लोगे या जीवन में प्राप्त करोगे वहां एक दिन में या तो एक घंटे में ही प्राप्त कर लोगे तो यहाँ ज्ञान अधिक से अधिक प्राप्त करें इससे मुक्ति में हमारे को अच्छा होगा ये कोई युक्ति तर्क नहीं है मुक्ति के लिए तो जो आवश्यक है वो किया मुक्ति में चले गए इधर का कोई भी ज्ञान कितना भी हो मैं कई जने इसलिए ऐसा भी पूछते हैं कि भाई मुक्ति में तो जाते हैं तो सब अलग अलग तरह के व्यक्ति जाते हैं कोई कुछ पढ़ा हुआ कोई कुछ पढ़ा हुआ अलग अलग क्षेत्र कार्य के अनुभव तो क्या इसका प्रभाव भी वहां पर पड़ता है मुक्ति में तो वहां कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है इसका जो विभिन्न क्षेत्रों में ज्ञान है उसका मुक्ति में कोई भी अंतर नहीं पड़ता है क्योंकि मुक्ति इन भिन्न भिन्न ज्ञानों के कारण से नहीं मिलती है मुक्ति तो उन ज्ञान के कारण जो वैराग्य प्राप्त हुआ है जो निष्कामता आ गई है या संस्कार दगदबीज हो गए उसके कारण से मिलती है वो योग्यता एक जैसी है अब मान लो आईएस अधिकारी बनते हैं उसमें अलग अलग क्षेत्रों के लोग बनते हैं एक संस्कृत वाले हैं कला वाले हैं विज्ञान वाले हैं इंजीनियरिंग वाले हैं तो उससे जाने से उनके माँ वेतन भिन्न भिन्न होंगे क्या और कुछ भी नहीं भाई आईएस की परीक्षा उत्तीर्ण किए हैं, वो जिसने भी की है अब उनका वेतन सुविधाएं वो सब समान होंगे अब ये तो लौकिक उदाहरण है मैं ये नहीं कहना कि भाई पिछले ज्ञान का असर तो वहां पर पड़ता है भाई चिकित्सक भी बन गया आईएस और इंजीनियर भी बन गया एमबीए भी बन गया वो भी बन गया तो उससे वो तो अंतर आए वो तो यहाँ लौकिक दृष्टि से लेकिन जैसे सरकार की तरफ से वो वेतन सुविधाएं वो सब सबकी समान होती है उसमें कोई अंतर नहीं आया तो यहां तो खैर वो ज्ञान में भी अंतर नहीं है मुक्ति में तो सब समान ही होंगे इधर चाहे कुछ भी हो तो इन्होंने जो महसी दयानंद का नवे समोलास का उदाहरण दिया है उसको देखते हैं प्रश्न है कि जैसे शरीर के बिना सांसारिक सुख नहीं भोग सकता वैसे मुक्ति में बिना शरीर आनंद कैसे भोगेगा इससे पीछे उन्होंने लिखा है कि मुक्ति में जाता है जीव शरीर छूट जाता है तो बोले बिना मुक्ति शरीर के मुक्ति में आनंद भोगेगा कैसे तो उत्तर दिया इसका समाधान पूर्व कह आए हैं और इतना अधिक सुनो जैसे सांसारिक सुख शरीर के आधार से भोगता है वैसे परमेश्वर के आधार मुक्ति के आनंद को जीवात्मा भोगता है यहाँ शरीर इंद्रियों के माध्यम से भोगता है वह परमात्मा के माध्यम से भोगता है परमात्मा आधार बनता है कई जने कहते हैं कि नहीं मुक्ति में परमात्मा थोड़ा आधार बनेगा हम तो खुद ही भोग लेंगे हम अपने आधार से बोलेंगे अपना आधार तो यहां भी था संसार में जो आत्मा का अपना स्वरूप है शक्ति है वो तो यहां पर भी थी और इंद्रियों के माध्यम से भोग रहा था तो और आत्मा वहां पर है तो वो आधार तो वहां भी है लेकिन जो माध्यम है वो माध्यम केवल बदला है तो इंद्रिय शरीर की जगह परमात्मा के आधार पर भोगता है आगे वह मुक्त जीव अनंत व्यापक ब्रह्म में स्वच्छंद घूमता है अनंत व्यापक परमात्मा है और उसमें वो स्वच्छंद घूमता है अपनी इच्छा से जैसी उसकी इच्छा है वैसा वो घूमता है कोई प्रतिबंध नहीं है कोई रुकावट नहीं है कोई नियम नहीं है और शुद्ध ज्ञान से सब सृष्टि को देखता है सृष्टि को देखता है तो कैसे देखता है शुद्ध ज्ञान से क्योंकि परमात्मा का ज्ञान उसको वहां पर मिल रहा है इधर से जो गया था तब भी गलत चीजें तो हटाई गया था अपना ज्ञान कुछ नहीं है लेकिन वह परमात्मा का ज्ञान शुद्ध है शुद्ध ज्ञान से देखता है कई जने कहते हैं इसको पढ़ करके भी वहां घूमता है देखता है तो वो तो हम भी घूमते देखते हैं तो घूमेगा देखेगा तो फंसेगा वो तो मुक्तात्मा भी संसार को देखेगा करेगा तो फंसेगा यानी वो शुद्ध ज्ञान से देखता है हम देखते हैं अशुद्ध ज्ञान से अविद्या उसके अंदर रहती है हमारे हमारे राग और द्वेष उसमें जुड़े हुए रहते हैं हम अशुद्ध जान से देखते हैं वो शुद्ध जान से देखता है वो राग द्वेष से ग्रस्त नहीं होता है न परमात्मा भी तो संसार को देखता है परमात्मा भी तो संसार की सभी चीजों को देखता है लेकिन वो तो नहीं फसता है क्योंकि वो भी शुद्ध जान से देखता है ऐसे ही मुक्तात्मा भी शुद्ध ज्ञान से देखता है इसलिए फंसता नहीं है आगे देखिए अन्य मुक्तों के साथ मिलता है अकेला नहीं रहता उनसे भी मिलता है उनसे कुछ बातचीत करता होगा सृष्टि विद्या को क्रम से देखता हुआ पूरी सृष्टि विद्या को जैसे बना नाश होता है प्रलय होता है सबको यथाक्रम से यानी जैसा जैसा उचित है सारा देखता हुआ सब लोक लोकांतरों में अर्थात जितने ये लोग दिखते हैं और नहीं दिखते उन सब में घूमता है दिख भी रहे हैं तारे और जो नहीं भी दिख रहे हैं वो सब भी अब इसके बाद में वो वचन शुरू होता है ये जो शुरू में किया था ना मुक्ति में वो तो वहां से ले लिया था जितना ज्ञान अधिक होता है उसको उतना ही आनंद अधिक होता है जितना ज्ञान अधिक होता है उसको उतना ही आनंद अधिक होता है तो ये जो वचन आया इसको एक तो लेंगे मुक्ति के अंदर क्योंकि तो मुक्ति में जा रहा है घूम रहा है देख रहा है ये सब पीछे लिखा गया इसका मतलब है कि जितना जितना घूमेगा उतना उतना ज्ञान बढ़ेगा तो आनंद भी बढ़ेगा जो प्रचलित अर्थ लिया जाता है वो बोल रहा हूं मुक्ति में जीवात्मा निर्मल तो लेकिन ये जो वचन किया गया ये वचन मुक्ति में ही ज्ञान के भेद की दृष्टि से नहीं है ये संसार की अपेक्षा से कथन है संसार की अपेक्षा से कथन है कि संसार में रहते हुए संसार में ये पूरा लगता है संसार में जिसका जितना ज्ञान अधिक है वो उतना सुखी है ठीक ठीक ज्ञान है वो उतना अधिक सुखी है समझदार है उलसता नहीं है वो उतना सुखी है यहां ये नहीं लेना कि इतनी डिग्रियां ले रखी हैं उपाधियां ले रखी हैं इतना ज्ञानी है लेकिन देखो फिर भी दुखी है तो वो तो उपयोग नहीं कर रहा है इसलिए दुखी है लेकिन जो ज्ञान है और अनुभव करता है प्रयोग करता है वो दुखी नहीं होगा लेकिन संसार की अपेक्षा मुक्ति में चूंकि ज्ञान अधिक होता है सहजता से कहीं भी चला जाता है कुछ भी देख लेता है उसी समय उसको पता लग जाता है तो ये जो ज्ञान की स्थिति है ये अधिक है इसलिए वहां आनंद भी अधिक होता है संसार के ज्ञान की अपेक्षा वहां ज्ञान की स्थिति बहुत ऊंची है इसलिए वहां आनंद अधिक होता है इस तात्पर्य से इस वाक्य को लेना चाहिए ना कि मुक्ति में जो जीवात्माएं हैं उसमें भी नूना दिखता देखते हुए कैसे इसका पता लगता है तो अगली पंक्ति देखिए मुक्ति में जीवात्मा निर्मल होने से पूर्ण जैनी होकर उसको सब सन्निहित पदार्थों का भान यथावत होता है अब ये किन के लिए किन मुक्तात्माओं के लिए कहा जा रहा है मुक्ति में जीवात्मा निर्मल होने से आत्मा कोई विशेषण तो दिया नहीं है यानी प्रत्येक आत्मा जो जो आत्मा मुक्ति में गया है वो मुक्ति में जीवात्मा निर्मल होने से सब निर्मल होते हैं, कोई इसमें दो राय नहीं है पूर्ण ज्ञानी होकर अब ये पूर्ण ज्ञानी कौन सी आत्मा होगी किस आत्मा के लिए कहा जा रहा है सभी के लिए कहा जा रहा है तो मुक्ति में जीवात्मा निर्मल होने से पूर्ण ज्ञानी होकर उसको सब सन्निहित पदार्थों का भान यथावत होता है जो उसके सन्निहित होते हैं आसपास होते हैं उन सबका भान यथावत होता है जो सन्निहित होते हैं सन्निहित विशेषण डाल रखा है वहां ये नहीं होता है कि देखा और फिर वो जाए जहां जहां जा जा जाएगा इच्छा करेगा जहां सन्निहित होगा वो देखता चला जाएगा आराम से उसको जान सकता है <clears throat> यही सुख विशेष स्वर्ग और विशेष तिष्ठा में फंसकर दुख विशेष भोग करना नरक कहलाता है तो ये जो पंक्ति भी महर्षि ने लिखी है और दूसरी भी जगह जो लिखा है कि मुक्ति में सब समान होते हैं इन सब से पुष्ट होता है कि ये मुक्ति के ज्ञान की भिन्नता नहीं कही जा रही है अगर मुक्ति के ज्ञान में भी भिन्नता होती तो प्रत्येक मुक्त आत्मा को पूर्ण ज्ञानी कहना ये संगति नहीं लगेगा तो ये वाक्य रचना वहां पर आ गई है इसलिए हम उसका वैसा अर्थ लगा लेते हैं कि मुक्ति में भी ज्ञान का भेद होता है लेकिन महर्षि का तात्पर्य ये नहीं है अगर ऐसा मानेंगे तो सिद्धांत विरुद्ध बात बनेगी और वचनों से विरोध आएगा तो जो यहां पर मुनि जी ने लिखा है वो तो सोच करके तो उस तरह ज्ञान की न्यूनाधिकता और आधिकारिक तत्व को लेकर के नहीं करना चाहिए अगर उस ज्ञान के आधार पर माने तो फिर तो जो मुक्तात्मा विलंब से गय, बहुत पहले से गया हुआ है उसका ज्ञान भी बढ़ा हुआ है तो आनंद तो बढ़ रहा है आनंद आनंद उसका बढ़ रहा है तो काल भी बढ़ना चाहिए फिर तो लेकिन काल नहीं बढ़ता और आनंद भी नहीं बढ़ेगा परमात्मा का आनंद जैसा है वो मुक्ति में जाते ही गया है उसको भी उतना ही मिलता है मुक्ति से जो पूरा काल करके निकलने वाला है उसको भी उतना ही मिलता है एक जैसी सब आत्मा होती है तो आज का पाठ इतना ही रखते हैं प्रणव Oh सभी को साधा रिवादन ओम शुभ